परम संत कबीर की इन साखियों का अभिप्रेत क्या है हमें यह बताने की कृपा करें पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान एक कहो तो है नहीं दो कहो तो गार है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार्य ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग कस्तूरी कुंडल मृग बसय मृगढूढ़ बनमाय ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देख नाय अक्षय पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार तिरदेवा साखा भय पात भया संसार गगन गरज वरसयमी बादल गहि गभीर चौदसी दम कै दामिनी भीजे दास कबीर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 इसलिए जो भी कहा गया है वो ऐसा ही है कि जैसे किसी ने रात में उल्टी जुगनू देखी हो और फिर अचानक किसी सूरज के सामने खड़े होने का मौका आ जाए तो किस भांति तोलेगा सूरज को कितनी जुगनुओं का प्रकाश सूरज बनेगा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 जैसे सब नदियाँ सागर में गिर जाती ऐसा सब कुछ परमात्मा में गिर जाता है और तुम्हारे मन ने बड़े इंतज़ाम से जो कबूतर खाने बनाए थे जिनमें जगह जगह तुमने खंड कर दिए थे चीज़ों को बांट दिया था लेबल लगा दिए थे उसी लेबल लगाने को तो तुम ज्ञान कहते हो हर चीज़ का नाम चिपका दिया था हर चीज़ के गुण लिख दिए थे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 जहां तर्क असंगत है तो आस्तिक तो हारेगा ही इसका यह मतलब नहीं कि कोई आस्तिक नास्तिक सहार के नास्तिक हो जाए, झूठा आस्तिक हार के नास्तिक हो जाए सच्चा आस्तिक हार के भी और गहरा आस्तिक हो जाएगा क्योंकि सच्चा आस्तिक हार और जीत जानता ही नहीं वह हंसेगा वो नास्तिक के तर्क से नाराज ना हो जाएगा वो नास्तिक के तर्क से हंसेगा नास्तिक के प्रति उसे क्रोध ना उठेगा क्योंकि वह तो आस्तिक का लक्षण ही नहीं है नास्तिक के प्रति महाकरुणा उठेगी वो नास्तिक को तर्क से काटके सिद्ध करने की कोशिश भी ना करेगा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 उसकी रोशनी तो आंख बंद करके ध्यान दशा में ही जाने जा सकती है पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उनमान कही भी को शोभा नहीं देखा ही परमान खबीर कहते हैं शोभा ही नहीं कहने की कहना असोभन, जो कहा नहीं जा सकता है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 विटकिस्टीन ने एक वचन लिखा है विटकिंस्टीन की किताबें इस सदी की महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण किताबों में अगर 10 महत्वपूर्ण किताबें इस सदी की चुनी जाएं, तो विटगिंस्टीन की किताब उन 10 में एक होगी विटकिस्टीन कहता है दैट विच कैन नॉट बी सेड सुड नॉट बी सेड